नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आज हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं एक नए विषय को लेकर हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विशेष विषय विशे है करियर ऑप्शन का कम्युनिकेशन स्किल कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जहाँ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट क्या है क्या करते हैं और किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से ये कमाते हैं इसके बारे में है आप सभी को आज पता चलेगा तो आज के हमारे एक्सपर्ट जैसे हमेशा की तरह अमृतपाल जी हैं जो करियर काउंसलर हैं करियर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट भी हैं तो आज हम उनसे ही बात करेंगे कि ये विषय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए वो भी आपको बताने वाले आप सभी की तरफ से अमृतपाल जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति न्यू एज करियर्स की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस की मैं हूं आपकी सर्टिफाइड करियर काउंसलर न्यू दिल्ली से अमृतपाल और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट इसके बारे में आज हम बात करेंगे क्या होता है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट पहले इसको हम पीआर एजेंसी के नाम से भी जानते थे लेकिन आज की डेट में जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो पी आर भी खोल लेते हैं और वो बहुत सारी कंपनियों के साथ साथजुअली भी काम कर सकते हैं ऐसे लोग जो बातचीत करने में माहिर हैं जिन्हें बात करनी बहुत अच्छे से आती है लेकिन कब क्या कैसे और कितनी बात करनी है ये वो सीखकर ये अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ कंपनियों के साथ जुड़ते हैं क्योंकि जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी आवाज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनकी नब्स की तरह होती है चाहे वो एम्प्लॉज़ हो या बाहर की दुनिया हो ये लोग एक बहुत ही ब्रिज का काम करते हैं जहाँ पे वो सही समय पे सही बात कहते हैं चलिए साथियों मोटे तौर पे आपने समझ लिया कि कैसे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जो है काम करता है उनका काम क्या है तो आइए आगे जानते हैं विस्तार से लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते रहो मस्कते रहो आप हम तो खो जाते ख्वाबों में आप किया आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में आप किया आते ही हम तो खो जाते I'm just a kid. जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में आपके पास आते ही हम समाजा की इन किताबों में महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में आपके पास आते ही हम सामान नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आप बात करते हैं सोशल मीडिया किस तरह से कम्युनिकेशन में रोल अदा करता है एक अच्छा कम्युनिकेटर बन गया है सोशल मीडिया और इसका इंपॉर्टेंस क्यों है इसके बारे में जानते हैं जी अमृता पाल जी जी तो आगे बात करते हैं हम की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का रोल क्या होता है उसकी स्पेशल ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं सबसे पहली बात है कि उन्हें इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों ही लेवल पे, यानी कि कंपनी के अंदरूनी और बाहर दोनों ही लेवल पे कम्युनिकेशन को स्पेशलाइज करना होता है यानी कि उन्हें कंपनी के गोल्स को अच्छे से समझना होता है कंपनी के कल्चर को अच्छे से समझना होता है और इस तरह से बातें रखनी होती हैं कि बाहर जब बात कंपनी की जाए तो जो इन्वेस्टर्स हैं पब्लिक है एम्प्लॉइज़ हैं उन सबको एक तो कंपनी का गोल समझ में आए और कंपनी अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या कर रही है वो सब बातें बड़ी सावधानी से सटीकता से अच्छे ढंग से और विभिन्न चैनल के माध्यम से पहुँचा सके सही समय इसमें कंपनी की जो ब्रांड इमेज होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि जो ब्रांड इमेज है लोग कैसे उस ब्रांड को देखते हैं जैसे अमूल मक्खन है तो दुनिया अमूल को किस तरह से देखती है अमूल के और भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं अमूल की मक्खन के साथ साथ अमूल का दूध भी आता है लेकिन अमूल अगर कोई और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो लेकिन दिमाग में उनके अमूल मक्खन की ही बात आती है और जो वैल्यू अमूल ने क्रिएट की है अपने नाम के साथ वो नए ब्रांड के पास भी या नई प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ जाएगी इसलिए बहुत बहुत इम्पॉटेंट होता है ब्रांड की वैल्यू बनाना अब इस ब्रांड इमेज को आगे ले जाते हैं जब तो क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कि कोई ऐसी समस्या आ जाती है हर कंपनी में आ सकती है कहीं भी आ सकती है लेकिन उस समस्या को किस तरह से लोगों के बीच पेश करना है कब पेश करना है और कैसे पेश करना है उन सब बातों को बहुत ही ढंग से ऐसे ढंग से पेश करना कि कंपनी की इमेज खराब ना हो और कोई ख़ास नुकसान ना हो पाए इस डिजिटल एज में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हर कंपनी के लिए अपने सोशल मीडिया को मैनेज करना अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना और अच्छे से उसको पेश करना बहुत ही ज़रूरी होता है तो हर एक वर्ड जो बोलते हैं जो वो लिखते हैं ट्वीट करते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्ड पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो वो कंपनीज़ की वैल्यूज़ के साथ बहुत अच्छे से अलाइन होना बहुत ही ज़रूरी है इस तरह से जो कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक रिलेशनशिप बनाते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टेक होल्डर्स होते हैं यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है उन्हें सही समय पे सही बात का नॉलेज देना प्लस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सही समय पे सही बात बताना और इसके लिए अक्सर वो लोग आ, वीडियोस क्रिएट करते हैं पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं और इन्फोग्राफिक्स सोशल मीडिया का कंटेंट ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं ताकि उनके एम्प्लॉयज़ और स्टेक इन्वेस्टर्स इनको सही समय पे सही बात समझ में आ सके अगर एक भी जगह पे कोई चूक हो जाती है सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये कंपनी की ब्रांड इमेज को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है तो इसलिए कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका अमृतपाल जी बात ये अच्छी बात है आपने बताया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट का क्या काम होता है कंपनी को कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर बातें करेंगे सुनते रहो मुस्कराते रहो अमृतापाल जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया सोशल मीडिया के बारे में और सोशल मीडिया कितना स्पीडली काम करता है इसके बारे में आपने उदाहरण देके बताया और साथ ही इस साथ इससे अगर एक छोटी सी भी बात इधर उधर हो जाती है तो इसमें कंपनी का रेपुटेशन ख़राब हो जाता है ये भी आपने बताया तो इसीलिए सोशल मीडिया हर कोई आज इस्तेमाल कर रहा है हर कंपनी को इसका नीड हो गया कि इसको यूज करके अपने कंपनी के ब्रांड को अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह से लोगों के बीच में पॉपुलर कर सके। तो आइए आगे बढ़ते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत खुशियों से भर दींदगी हमारी आपकी बलिहारी शिओ से भर दी ti नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद बहुत ही अच्छी बातें हो रही है कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में और अमृता पाल जी मैं चाहूँगा कि इस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के बारे में या स्पेशलिस्ट के बारे में ये जो है क्यों ज़रूरी है ये रोल किस तरह से काम करता है और लोग इनको क्यों हायर करेंगे थोड़ा सा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बताइए जी तो आगे बात करते हैं कि क्यों ये रोल इम्पॉर्टेंट है आज के समय में इसकी इम्पॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बहुत एक्सपेंड हो चुका है और ऐसे समय में अगर कोई कंपनी सोशल मीडिया का फ़ायदा नहीं उठाती है तो काफ़ी हद तक पीछे रह जाती है ये एक बात है दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर एम्प्लॉई या स्टेक होल्डर इन्वेस्टर अगर किसी वजह से कोई एक छोटी सी बात भी सोशल मीडिया पे डाल देता है जो गलत ढंग से सोशल मीडिया पे सामने आती है तो कंपनी की रेपुटेशन बहुत बहुत जल्दी ख़राब होती है क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में इतना एक्सपेंड कर चुका है कि अभी हम बात कर रहे हैं और वो खबर एकदम से फैल जाती है पूरे विश्व में जैसे यहाँ पे एक छोटा सा भूकंप आया और एक मिनट के अंदर अंदर पूरी दुनिया में वो खबर फैल गई कि फलाफला जगह पे भूकंप आया है इसी तरह से किसी कंपनी के ख़िलाफ़ कोई भी बात होती है तो वो बहुत जल्दी फैलती है क्योंकि आज की डेट में जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो चौबीस घंटे चलते हैं पहले होता था कि कम से कम चौबीस घंटे इंतज़ार करना पड़ता था जब न्यूज़पेपर्स होते थे तो 24 घंटे बाद खबर पहुंचती थी लेकिन आज की डेट में 24 सेकंड भी नहीं लगते और इसलिए कॉर्पोरेट्स की या कंपनीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बिल्कुल पारदर्शिता से अपनी बातों को सामने रखें और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो इस बात की डिमांड करते हैं कि कंपनी को बहुत ही क्लियर ढंग से अपनी बातें बतानी हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबली अपनी इमेज को बरकरार रख सके, ना सिर्फ बरकरार रख सकें बल्कि अपने टारगेट्स भी अचीव कर सकें क्योंकि आज की डेट में एक सेकंड में किसी की भी इज्जत की धजियां उड़ जाती हैं अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल होता है और दूसरी बात यह है कि आज की डेट में जैसे हम जानते हैं रिमोट वर्क का काफ़ी चलन है तो ऐसे में रिमोट वर्क में लोगों को सही समय पे सही बात बताना और रिमोट वर्क सिर्फ इंडिया में नहीं होगा रिमोट वर्क तो ग्लोबली होगा तो ग्लोबल मार्केट को सही ढंग से सही समय पे सही बात बताना ये भी कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि सब लोग एक ही टाइम पे एक ही सोच के साथ आगे बढ़ सकें अमृतपाल जी बात ही अच्छी बात आपने बताया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स की क्यों ज़रूरत है और किस तरह से ये अपना रोल अदा करके कंपनी को और क्लाइंट को बेनिफिट देते हैं और बहुत ही अच्छा जो है टू वे कम्युनिकेशन होता है और कंपनीज में भी इनका क्या रोल है ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया जहाँ पर वर्कर तनाव टेंशन में रहते हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स उनके सिचुएशन को जो है समझकर कंपनी जो जिसके लिए काम कर रही हैं कंपनी किस तरह की सोच रखती है वो भी आप जानते हैं तो कंपनी की मनोस्थिति को जानकर वर्कर के साथ एक अच्छा जो है ब्रिजिंग का काम कर सकते हैं जिसमें वर्कर्स को भी और कंपनी को भी फायदा होता है वहाँ तभी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि ऐसे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की स्पेशलिस्ट की बहुत जरूरत है हर कंपनी में तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते रहो, मस्करा रहो। मेरे परम पे मत सदाशिव निरा का ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरम परमात्मा मेरे परमपिता परमात्मा सदा शिव निरा गम परमात्मा सदा शिव निरागा ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार ta parmat सदगतियों महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरम पार महिमा तेरी महिमा परम मेरे परम पिता परमात्मा मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार पार महिमा तेरी महिमा अपरंपार मेरे परम पिता परमात् नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और अब बात करते हैं मेन जैसे कि कम्युनिकेशन जो एक्सपर्ट होता है उनका अर्निंग सोर्स क्या है अर्निंग पोटेंशियल क्या है और किस तरह का कंपनी जो है उन्हें पेड करती है और किस तरह की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वालों को गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में काम मिलता है इसके बारे में हम लोग अभी बातें करेंगे अमृता जी बताइए स्वागत है आपका फिर से एक बार तो चलिए अब हम बात करते हैं इस लाइन में अर्निंग पोटेंशियल की कि हम इसमें क्या कमाई कर सकते हैं जो एंट्री लेवल पोजीशंस हैं वहाँ पे हम स्टार्ट में ही 40 से पैंतालीस हज़ार रुपया महीना कमा सकते हैं और अगर हम जब आगे पढ़ जाते हैं तो दो लाख तीन लाख रुपया महीना तक भी हमारी इनकम डायरेक्टर लेवल पे चली जाती है इस लाइन में बहुत अच्छी ग्रोथ है पाँच साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे बहुत अच्छे मैनेजरियल रोल पे और अच्छी कमाई के साथ चल सकते हैं इसी लाइन में कंसल्टिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन गया है जहां पे आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां अपना काम आउटसोर्स कर देती हैं और वहां पे आप एक एक घंटे का बहुत बहुत पैसा बनाते हैं वो घंटों के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं इसमें फ्री लेंस काफ़ी हैं इसी फील्ड में इसी के साथ राइटिंग अपरचुनिटीज़ बहुत हैं लिखने का काम क्योंकि जब आ, कोई भी न्यूज़ मार्केट में जाती है तो उसे पहले लिखना पड़ता है तो इसका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा अगर मैं कहूं कि बहुत अच्छी कमाई होती है इसमें आपको सिर्फ मेहनत करनी है तो ये कहना गलत नहीं होगा और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंटरनेशनल मार्किट्स में भी इसकी बहुत अच्छी वैल्यू होती है आगे हम बात करते हैं इसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में कैसी हैं अब जितने भी पीएसयू सेक्टर है जैसे ओएनजीसी, एन जी इंडियन ऑयल ये इस तरह की बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की कंपनीज़ हैं ये लगातार कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं इनको ना सिर्फ अच्छे जॉब्स मिलते हैं बल्कि इनकी जॉब सिक्योरिटी भी बहुत होती है और सेंट्रल लेवल पे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स मीडिया रिलेशंस, पब्लिक कम्युनिकेशंस इनकी बहुत वैल्यू है और इवन इन लोगों को बाहर जाने का भी एक बहुत अच्छा मौका मिलता है क्योंकि ये मिनिस्ट्रीज़ में काम करते हैं तो एक्सटर्नल अफेयर्स में भी इनकी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट होती है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में और बहुत ही बढ़िया ढंग से बहुत हाई लेवल पे, बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में इनको काम करने का मौका मिलता है बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में तो प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं गूगल एमेज़ोन माइक्रोसॉफ्ट चाहे आप हमारे टी सी सब जगह पे इनकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और इन लोगों को इन लोग यहाँ भी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 40 से अस्सी हज़ार रुपया महीना हो सकती है और जब आगे बढ़ते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं होती ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और जो एजुकेशन लेवल है उसमें भी हम जो बात करते हैं बेसिक बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में करके आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अमृता पाल जी अर्निंग पोटेंशियल क्या है इसके बारे में आपने बताया अलग अलग कंपनीज किस तरह से कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वालों को अपना जो है हायर करती हैं और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा कमा सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनका विशेष रोल होता है ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो आइए साथियों विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो पॉइंट्स नोट करके रखिए ताकि आने वाले समय में आप इस पर काम कर सकें और मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुने और कुछ नहीं समझ में आए तो ज़रूर सवाल पूछिएगा mo नमस्कार प्यारे भाई और बहनों आप सभी का फिर से एक स्वागत है कार्यक्रम सुन रहे हैं आप करियर ऑप्शन और इसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में जी हाँ किस तरह से ये कमाते हैं कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट उसके बारे में जानकारी हासिल हो रही है और कैसे कमाते हैं ये भी आपने सुना तो इस प्रोफेशन को बनाने के लिए अच्छा करियर इसमें बनाने के लिए किस तरह का एजुकेशन इसमें रिक्वायर्ड होती है किस तरह की पढ़ाई करनी पड़ती है और किन बातों को ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट बनने के बाद कैसे हम काम कर सकते हैं थोड़ा सा टिप्स एंड टेक्निक बताइए अमृतपाल जी अब हम बात करते हैं एजुकेशन की इस फील्ड में एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है इस फील्ड में स्कूल अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो स्कूल लेवल पे आप किसी भी स्ट्रीम से चाहे साइंस हो कॉमर्स हो चाहे आर्ट्स हो किसी भी फील्ड से आप आ सकते हैं आपके सिर्फ एक ही चीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए वो है लैंग्वेज के ऊपर कमांड और कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादातर इंग्लिश को माना जाता है कि इंग्लिश में आप बात अच्छे से कर सकते हो और आपका बातचीत करने का ढंग बहुत ही बढ़िया हो ऐसा नहीं है कि आ, कोई नहीं कर सकता बात कैसे की जाती है इसको सीखा भी जा सकता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बैचलर्स लेवल पे बैचलर्स डिग्री और इसके साथ काफ़ी सारे करियर्स होते हैं जैसे आप बीए ए मास कम्युनिकेशन में कर सकते हैं जैसे जेवियर्स और सिम्बॉइसिस ये भी आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड देते हैं जर्नलिज़म की डिग्री भी आप ले सकते हैं एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज़म या आई बहुत अच्छी वैल्यू के ये कॉलेजेस हैं अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन करते हैं तो कंटेंट क्रिएशन में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन सकती है काफ़ी सारे बीबीए प्रोग्राम्स भी हैं जो कम्युनिकेशन स्पेशलाइजेशन में हैं और एनएमआईएमएस uh, एम ये भी आपको बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर अगर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो एम इन मास कम्युनिकेशन या एम इन कम्युनिकेशन ये भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे आ, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ भी हैं जो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन बता न, में आपको शिक्षा देते हैं जो कि इंडस्ट्री फोकस्ड डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट और गूगल और हपस्पॉट ये सब भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत अच्छी वैल्यू डालते हैं अब कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पर इसमें ध्यान रखने वाली हैं कि आपकी लिखने की और बोलने की ये दोनों ही एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे से रिटर्न और स्पोकन दोनों ही स्किल्स को अच्छे से हाईलाइट करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग लिंकड पर और ट्विटर पर होते हैं और यह जितने भी लोग होते हैं ये बहुत अच्छे से अच्छा लिखा हुआ और अच्छा बोला हुआ सुनना चाहते हैं इस फील्ड में नेटवर्किंग भी बहुत क्रूशल पॉइंट है आप ऐसे अच्छे अच्छे ग्रुप्स जॉइन कर सकते हैं जो पब्लिक रिलेशन सोसाइटियों जैसे पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया है जहाँ पे आपको अच्छे से इस लाइन के लिए नॉलेज मिलती है और अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है क्योंकि इसमें आप फॉरन अफेयर्स में भी जा सकते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें एक और भी है जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए जैसे आ, मैगी का एक समय पे आ गया था कि मैगी का के अगेंस्ट हो गए थे सोशल मीडिया लेकिन 2015 में फिर से वो वापस आए उन्होंने किस तरह से अपने आप को इंडियन कल्चर के हिसाब से और ग्लोबल कल्चर के हिसाब से अपने आप को इस्टेब्लिश किया ये भी एक बहुत ही सुंदर केस स्टडी है जिसको आप समझ सकते हैं इस फील्ड में जो फाइनल बात आती है वो है कि आपको रुकना नहीं है हमेशा एक सीखने का एटीट्यूड जिंदगी भर अगर बनाए रखते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए चलिए मित्रों आज हमने अमृतपाल जी से बहुत ही अच्छी बातें सुना कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और सोशल मीडिया किस तरह से कम्युनिकेशन करके बिजनेस को और अच्छा एनहांस करता है ये भी हमने देखा तो साथियों कोई भी करियर स्किल हो वो हमारे जीवन को हमारे लाइफ को इन्हांस करता है बस हमें उसमें एक्सपर्ट बनना है और बहुत सारे टिप्स एंड टेक्निक्स जो बताई हैं अमृतपाल जी ने तो उन बातों को एक बार रिवाइव करें अपने मन से अपने आप को तैयार कर लें अपने आप को एक अच्छा करियर बनाने के लिए किसी भी फील्ड में आज हमने कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के बारे में बातें की और भी आपको जो भी करियर अच्छा लगता हो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो बिल्कुल जाइए लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल तो हर जगह काम आएगा ही है ना तो आज का ये एपिसोड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया जो है हर फील्ड में काम आने वाला था और इसमें अगर आप एक्सपर्ट बनते हैं तो इसमें भी अच्छे से आप कमा सकते हैं तो आप कमाएं और अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिए अपने माता पिता भाई बहनों का ख्याल रखें और समाज के अंदर भी कुछ ऐसा समाज के लिए भी Uh, कुछ अपना समय दें और समाज में भी अपना नाम करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नया एपिसोड एक नए करियर के बारे में बातचीत करेंगे आपके साथ तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति खुश रहो खुशियाँ बाटो लो प्रभु प्यार हूँ में वो बुला रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह सबको समार The love. सागर स्नेह में सबको समारहा स्नेह में सबको समारहा हो प्रभु शरण आ अनुभव प्रभु बार खुली तो कुछ घडियां कर प्रभु के नाम प्रभु की किरण को हृदय में भर लो कर लो आन दिव्य बेलला प्रभु किरण को हृदय में भर लो कर लो आन दिव्य बेलला महामिलन की मंगल बेला महा की मंगल बेला प्रभु मिलन जग मना रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह में सबको समा रहा स्नेह में सबको समा रहा आ, प्रभु शरण आ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 सबको समा समार प्रभु शरण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 उस में आकर वो रत्ना कर रतन अनोखे लुटा रहा वो करुणा कर दया का सागर स्नेह हमें सबको समार रहा स्नेह हमें सबको समार Prabhu sharan a a Prabhu sharan a